कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ डॉट इन विभा रानी की कहानी मोहन जोदाड़ो की नंगी मूर्त मोहन जोदाड़ो सभ्यता की कील मोहन जोदाड़ो संस्कृति का उत्कर्ष मोहन जोदाड़ो कला और सभ्यता के विकास का सर्वश्रेष्ठ मोहन जोदाड़ो सभ्यता यहीं से शुरू यहीं पर खत्म नहीं बढ़ पाए हैं हम उसके आगे घूम रहे हैं उसी के भीतर अंधे की तरह अचानक आंखें मिलने पर कह बैठे ऐसा ये तो पहली बार हो रहा है आसन्न प्रसुवा माता सी भरी पूरी निखरी खिली सभ्यता मोहन की पूरा तत्व शिलालेख ताम्रपत्र खुदाई से निकले बर्तन खेतीबाड़ी के औजार अस्त्र शस्त्र गहने जेवर और एक जगह सुबोध की सांस अटक जाती है सांस लेने की कोशिश में कलेजा धोकनी बन जाता है कबीर कह गए हैं मुए खाल की सास सौ लोह भसम होई जाए यहाँ न तो खाल है न आह से धुनी दफनाई आत्माएं यहाँ सुबोध हैं जिनकी कुची का जुनून है मंच पर नृत्यरत नर्तकियों की तस्वीरें उकेरना ब्रश के न्यूनतम स्ट्रोक न्यूनतम रेखाएं अधिकतम भाव और अपना फॉर्म तैयार डांस स्केप जैसे लैंडस्केप वैसे डांस खासा कमर्शियल है सुबोध एक शीर्ष विज्ञापन कंपनी के क्रिएटिव हेड जहां लोग प्राइवेट नौकरी कपड़े की तरह बदलते हैं, वहां सुबोध ने जैसे इस कंपनी से ब्याह कर लिया है एक सफल और समर्पित जीवन साथी की तरह पिछले 25 सालों से साथ निभा रहे हैं पता नहीं कंपनी को उनकी जरूरत है या इनको कंपनी की या दोनों को एक दूसरे की आज ऐसी पच्चीस साल पहले अंग्रेजी के वर्चस्व वाले विज्ञापन जगत में अहिंदी भाषी सुबोध ने हिंदी का सहारा लिया मैं न अंग्रेजी में सोच सकता हूँ न लिख सकता हूँ रोमन में लिखी हिंदी भी नहीं चलती मुझसे मैंने देखा कि अंग्रेजी के खाने में हिंदी और भारतीय भाषाएं फिट कर दी जाती थीं मुर्दे की आँख की तरह खुली मगर निस्तेज जनता पर कोई असर ही नहीं हो भी कैसे उन शब्दों में न भाव होता न फील जब मन ही नहीं जुड़ेगा तो उत्पाद ऐसी लोग कैसे जुड़ेंगे हमारी हिंदी काम आई आज तो हिंदी के बगैर विज्ञापन बनना मुश्किल है जब घर की रौनक बढ़ानी हो दीवारों को जब सजाना हो नैरो नैरो रंगों की दुनिया में आओ रंगीन सपने सजाओ नैरो नैरो सुबोध अपने विज्ञापन की लाइनें गुनगुना उठते हैं, ये गुनगुनाहट उनके तन मन में भरी पड़ी है मीता के साथ नोक झोंक में ये गुनगुन -गुन बड़ी खूबसूरती से निखर आती ठेठ गृह है मीता मगर उतनी ही बड़ी आलोचक जो काम पसंद नहीं निसंग कह देती। भालू निगम तुमने दिल नहीं लगाया इसमें <laughs> कहां से लगाता? दिल तो तुम्हें दे दिया है सुबोध चिड़ते मीता के गाल हल्की लाली और होठ हल्की मुस्कान से पिखल जाते हिश तुम ये तो <laughs> मीता उठ सुबोध बैठ जाते कूची कलम लेकर काली चाइनीज स्याही से चाइनीज कागज पर ब्रश के स्ट्रोक लगते रहते नर्तकियाँ उभरती रहती कथक कुड़ी ओडिशी भरतनाट्यम सोनल मानसिंह से लेकर हेमा मालिनी तक और नए नर्तक नर्तकियों तक मुद्रा दर मुद्राएं बस आउटलाइंस उस आउटलाइंस में ही नृत्य रत शरीर की सारी रेखाए उजागर होती जाती चेहरे की आकृति खींच दी जाती न ना नाक न ना आँख न मुंह लोग कयास लगा लेते कि नर्तकी के चेहरे पर कौन सा भाव होगा ब्रश चलाते चलाते सुबोध भाव विवोर होते विद्यापति की राधा की तरह अनिखन माधव माधव सुमिरत सुंदरी मेल मधाई माधव माधव सुमिरते सुमिरते राधा खुद को माधव बूझ लेती और उसके मुंह से माधव माधव के बदले राधे राधे निकलने लगता ब्रश घुमाते घुमाते सुबोध भी नर्तकी बन जाते है ब्रश हाथ से छूट जाता है वे माँ भूमि को प्रणाम करते हैं मन में ताल बजने लगते है ता, ता, ता, ता, ता, ता, ता, ता, ता, ता। डांस स्केप के लिए सुबोध तीन साल तक ओडिसी नृत्य सीखते हैं, एक कला दूसरी कला की परिपूरक और सहायक होती है विज्ञापन की स्टोरी लाइन सीखने के लिए भाषा और ड्रॉइंग सीखी और अपने डांस स्केप के लिए नृत्य मजा आने लगा कभी स्केच कभी नृत्य मंच पर नृत्यरत नर्तक नर्तकियाँ भाव विमुक्त हो उठते अपनी ही मुद्राएं देखकर इंस्टेंट फोटो से भी अधिक प्रभावी उतनी ही प्रभावी हैं देश भर के मंदिरों और यहाँ वहाँ बिखरी मूर्तिया हजारों साल पुरानी वास्तुकला अजंता एलोरा कोणार्क एलिफेंटा मीनाक्षी मंदिर पत्थर की मूर्तियों के नृत्य पैरों पर उभरी नशे तक कलाकार ने उकेर डाली सुबोध विस्मित है चकित है आज भी उतनी ही मजबूत उतनी ही जीवंत स्थापत्य कला के इतने भव्य नमूने ये तब बने जब लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे आज लोग कहते हैं बिना अंग्रेजी के विकास संभव नहीं मोहन जोदाड़ो में अंग्रेजी थी मोहन जोदाड़ो के उत्खनन में निकले सभ्यता के साक्ष कितने उन्नत जांबाज सुंदर उन्मुक्त आज की सभ्यता क्या है उतनी उन्नत और उन्मुक्त मोहन जोदाड़ो की सभ्यता की कहानी आज की सभ्यता को सुनाना चाहते हैं सुबोध मगर कैसे? सुबोध किताबें पढ़ते हैं, है नृत्यानते हैं दिल्ली के आर्ट म्यूजियम में जाते हैं नजर टिक जाती है मोहन जोदाड़ो के उत्खनन से मिली नृत्य के बाद विश्रांत की मुद्रा वाली महज चार इंच की नर्तकी पर कला की सारी बारीकिया क्लांत भाव नकाशीदार आभूषण कटाव दार बदन, तराशा हुआ अंग प्रत्यंग परंतु बदन पर एक सूत तक नहीं तो क्या ये नर्तकी या इस जैसी नर्तकियाँ नग्न ही रहती थीं, या नग्न होकर नृत्य करती थीं? ये सभ्यता का चरम था यह सभ्यता का पतन उस समय के धातु बनाने का विकसित तरीका आज तक वही है घर नाले रोशनदान, महल अटारिया बर्तन औजार अस्त्र शस्त्र गहने जेवरात ऐसी भरी पूरी सभ्यता में क्या कपड़े इजाद नहीं हुए होंगे आज की स्टेप्टीज क्या मोहन की इस नंगी मूरत का ही तो विस्तार नहीं आज स्ट्रेप्टीज की स्टेप्टीज की मादकता उत्तेजना और उससे फैला कोलाहल आज का सच है हम आज के युग में हैं इसलिए ये मादकता उत्तेजना और कोलाहल दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है दिखाई सुनाई नहीं दे रहे तो इन स्टेप्टीज के मन के भाव उनकी आत्मा का कोलाहल क्या उस समय भी नहीं सुनाई दिया होगा मोहन की नग्न नर्तकी के मन का कोलाहल क्या ये अपने मन से नग्न होती रही होंगी क्या आज की तरह ही बाजार और उपभोक्तावाद उस समय भी हावी था आखिर वो कौन लोग हैं जो स्ट्रेप्टिस करवाते हैं वे कौन लोग थे जो मोहन जोदाड़ो की नर्तकियों से नग्न नृत्य करवाते थे आखिर किसने कहा होगा इन स्ट्रेप्टिस की फिल्में बनाकर पूर्ण जगत में भेजने को किसने कहा होगा इन नग्न नर्तकियों की मूर्तियाँ बनाने को सवाल नश्तर की तरह चुभते हैं आत्मा में तूफान मचता है और मस्तिष्क में निर्णय स्थान बनाता है सुबोध इस आराम नर्तकी की मूर्तियाँ बनाएंगे वे अपने ओडीसी में खो गए कितनी मिलती है ना ये मुद्रा ओडीसी से वे सोचने लगे कितनी जीवंत और उन्मुक्त लगती होगी ये आराम नर्तकी जब नृत्य करती होगी इटली फ्रांस मुंबई आदि में डांस स्केप की प्रदर्शनियों के बाद अगली प्रदर्शनी कांसे और पीतल के संयोग से बनी इन मूर्तियों की जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हल्का सा बदलाव इसके आकार में चार की जगह छह इंच सुबोध तमिलनाडु के कुम्भ कोणम जाते हैं धातु का निर्माण मूर्ति का गढ़न कुम्भ कोणम के कलाकार की सादगी सुबोध मोम ऐसी अपनी मूर्तियों को आकार देते हैं मोम की इन मूर्तों को मिट्टी में लपेट पका दिया जाता है मोम पिघल गया माटी की मूर्त तैयार हो गई। अब उस माटी की मूरत में 1000 सेंटीग्रेड के ताप का पिघला हुआ धातु भरा जाता है धातु सूखता है मिट्टी को फोड़कर धातु की मूर्ति निकाल ली जाती है सुबोध के हाथ से मोम में तैयार होती मोहन की आराम रत नर्तकी कासे में नृत्य की अलग अलग मुद्राओं में ढल रही है एक खेप मूर्तियाँ तैयार हो गयी कुम्भ से मुंबई वापसी वाया चेन्नई चेन्नई में दोस्त का घर जैसे अपना घर है दोस्त की माँ है बीबी है बेटी है सभी उत्सुक हैं सुबोध का काम देखने के लिए सुबोध सूटकेस खोलते हैं, अखबार में जतन से लपेट कर रखी गई एक मूर्ति को बाहर निकालते हैं। अखबार की परत धीरे धीरे खुलती है मूर्ति की हल्की झलक दिखती है सभी पूरी मूर्ति देखने को बेचैन है अखबार का रैपर पूरा हट चुका है ठोस धातु के कारण मूर्ति तनिक भारी है सुबोध की आत्मा की नजाकत उनकी उंगलियों में भी है वे बड़े सावधानी से मूर्ति को दाएं हाथ से उठाते हैं बाएं हाथ पर रखते हैं और उसे दिखाने के लिए सभी की ओर घुमाने को होते हैं ढक जाते हैं मोहन जोदाड़ो की नंगी मूर्तियाँ यहाँ दोस्त की माँ है बीवी है बेटी है उनके सामने नंगी मूर्तियाँ सुबोध की उलझन माँ पढ़ लेती है कुछ डैमेज हो गया क्या नहीं नहीं बस बस बस ए, एक मिनट थोड़ी अधूरी रह गई है मूर्ति अंकल हम अधूरी ही देख लेंगे कोई एग्जीबिशन प्लेस पर थोड़ी ना रखनी है अभी हाँ वो तो है फिर भी फिर भी सुबोध का दिमाग तेजी से काम कर रहा है तड़के पांच बजे मुंबई की फ्लाइट है इसलिए दिखाना तो अभी ही होगा पर कैसे मीता याद आती है याद आती है उसकी शरारते पर अभी न तो मीता है न शरारत के नाजुक पल, वक्त के इस तात्कालिक नाजुकपन से सुबोध को उबरना है मीता ही उबारती है मीता की आदत है रक्षाबंधन के समय घर की सभी चीजों में राखी बांध देने की उसके लिए ये पर्व केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा का पर्व नहीं है बल्कि हर अशुभ से घर के हर सजीव निर्जीव की रक्षा का पर्व है सुबोध के सूटकेस में भी मीता राखी बांधती है साल भर राखी बांधी रहती है अगले रक्षाबंधन पर नई राखी से पुरानी बदल दी जाती है कथई रंग के धागे पर पीली रुई की एक छोटी सी गोली एक दो नन्हे मोती और एक चमकीली टिकुली से बनी ये राखी सुबोध के इस आसन्न संकट की रक्षा हो जाती है सूटके से राखी निकालकर वे मूर्ति की कमर में बांध देते हैं। डोरी फुंदने के रूप में मूर्ति के दोनों नितंब के बीच में और रुई मोती और टिकुली सामने दोनों जाघों के बीच में लो बन गया कलात्मक परिधान कलात्मक मूर्ति के लिए सुबोध के चेहरे पर सुकून की हरी भरी धूप उगती है। दोस्त और उसकी माँ बीबी बेटी मूर्ति देखते हैं बेटी बोलती है वाओ, वाओ अंकल, आपने तो इसे अच्छी ड्रेस पहना दी बेटी के स्वर से सुबोध चौंक जाते हैं उन्हें लगता है मूर्ति बेटी की जबान में उन पर व्यंग्य कर रही है मेरी उन्मुक्तता को कैद करने वाले ओ आदमजात, कब बाज आओगे अपनी आदतों से अकेले में उघाड़ने का चर्म रोग और सामने में छुपाने का कोढ़ सुबोध पसीने पसीने हो जाते हैं उनके चेहरे पर उगी सुकून की हरी भरी दूब सूखकर कांटा बन जाती है दिमाग पर छेनी हथौड़े बजते हैं ढन धन, ढना ढन धन, ढन ढन आत्मा बोझल दर बोझल होती जा रही है मूर्ति को ढक वे खुद नंगे हो गए हैं ये थी विवा रानी की कहानी मोहन जोदाड़ो की नंगी मूर्त कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू आर एल कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट